चारों प्रकार के क्लेशों का वर्णन हुआ जो प्रत्येक का प्रभेद है चारों में प्रत्येक इन अवस्थाओं के हो सकते हैं प्रसुप्त अवस्था तनु अवस्था विच्छिन्न अवस्था और उदार अवस्था उदार वह है जो विषय में लब्ध वृत्ति की इनमें से कोई भी क्लेश तत्त विषय में अपना स्वरूप लाभ किए हुए हों तो उसका नाम उदार है और है किसी में है अभी बाकी में अभी बिल्कुल नहीं ऐसी बात नहीं उसी विरक्त की बात नहीं भविष्य में उसका हो सकता है जो होते तो उनको कहते हैं विचिन्न तनु वे हैं जो प्रतिपक्ष के भावना के कारण से इन क्लेशों में से जिन जिनको आपने सरल कर दिया विरल कर दिया शिथिल कर दिया है उनको तनु कह दिया और वे प्रसुप्त है जो मौका लेकर बहुत बार में कभी भी आ सकते है और पांच वो चीज है जो दग्ध बीज भाव को प्राप्त कर चुके हैं अर्थात दोबारा जिनके माध्यम से आपको क्लेश प्राप्त है क्लेश के से कष्ट प्राप्त नहीं होता है संसार की प्राप्ति नहीं होती जाति वायुभोग प्राप्ति नहीं होगी उनको कहते पांचवी अवस्था जो की दग्ध बीज भाव सूत्रकार तो लिए हैं प्रासंगिक इन्होंने पंचम भाव के बारे में भी सर्व ये क्लेश विषयत्व ना क्रामी ये सर्वे ये सभी के सभी क्लेश्वे क्लेश पद वाच्य क्लेश पद सभी में समान रूप से विद्यमान चाह प्रसुप्त हो चाहे तनु हो चाहे विच्छिन्न हो उदार अवस्था को प्राप्त हुआ हो वह प्रसुप्त अस्मिता हो प्रसुप्त राग हो प्रसुप्त प्रसुप्त विदिवेश तनु अस्विता तनु राग तनु द्वेष तनु अभिनिवेशन अस्विता विच्छिन्न राग विन द्वेष अभिनिवेश विचिन्ना उदार अस्विता उदार राग उदार द्वेष उदार्वेश चार्च का सोलह प्रकार हो जाएंगे वे सब के सब कत क्लेश पद वाच ही होंगे किसी भी अवस्था में रहे ये तो एक दिन खतरे की है जो अब सर्व लाभ प्राप्त नहीं किए है वो भी खतरे वाले हैं और जो सुरक्षा कर ही चुके हैं वो तो वर्तमान में दुख दे ही रहे हैं सुख दुख तो वर्तमान में हो ही रहा है और कुछ भविष्य में देंगे कुछ तो देख निकल चुके हैं अतवा चाहे किसी व्यवस्था को प्राप्त हुए हों ये तो निश्चित रूपेण न पदवाच्य है कस्तर विचिन्ना प्रसुप्ता तनुदारोवा क्लेश पदवाच्य मिथि फिर पूर्व पक्षी पूछता है इन में से कौन सा हो सकता है विशेष रूपे बताओ क्लेश पद वाचक कौन है वो विशेष विच्छिन्न प्रसुद्ध तनु और उदार अवस्था वालों में से इन चार में से भी विशेष कथन करो क्लेश पद कौन है या क्लेश के इतर्श विभाग की आवश्यकता क्या पड़ी दो प्रकार से ले सकते हैं वहां कुछ भी नहीं बोले क्लेश वायदी ध्यान करेंगे कहा विभाग फिर विभाग क्यों किया आपने ये सभी क्लेश पद हैं। मेरे प्रसुद्ध तनों उच्छिण उदार विभाग करने की जरूरत क्या पड़ेगी अथवा इनमें से प्रकृष्ठ रूपेण क्लेश पद मुख्य रूपेण किसमें हो सकता है इस प्रकार दो प्रकार से इस प्रश्न को समझना है तब आज तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल उचित है उच्चत है सत्यमेव में ये बात न प्रभाग की जरूरत है और इनमें किसी एक को मुख्य कहना भी असंभव सब बराबर है सभी के सभी यहाँ बराबर क्लेश पद है अमुक एक विशिष्ट रूप देने वाला हो और कोई कम क्लेश देने वाला हो ऐसा कुछ नहीं क्लेश तो क्लेश है चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो खतरा तो खतरा ही है है ना कम झगड़ा तो करने वाली है कोई बात नहीं अरे आगे झगड़ा करने वाली तो है ना कम करी ज्यादा करेगी टेंशन तो टेंशन तो है ही है ये नहीं देखा जाता है कि कम करने वाली या न अधिक करने वाली या नहीं करने वाली की जरूरत है लोग तो ये आकांक्षा करते हैं ना ये बड़ी सेवा करेगी हाँ कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी कोई उल्टा बात नहीं बोलेगी ना वाख ना किसी अन्य बाण को फेंकेगी ये मान के आदमी शादी करता है ये मान के नहीं कम करने वाली है पहले से पता तो, तो करेगा ही नहीं, नहीं आज कम कर रहे कल क्या पता परिस्थिति से ज्यादा करने लग जाए अभी यही कहा जाता है बहुत सदगुण वाली है बिल्कुल कुछ नहीं बोलती है गाय जैसी औरत है और प्रशंसा <laughs> नहीं नहीं लात मारने वाले गाय ऐसी गाय हम लोगों ने देखा लात तो मारना दूर की बात एनी टाइम को अभी दूध चाहिए तुरंत गिलास निकल जाए ऐसे ऐसे देखा बड़ा बड़ा विलक्षण इसका नाम नाम विचित्र रखा था गाय का ऐसी तुलना करके बोल देते है जो कन्या विवाह करे वो झूठ बोलते है ना इसीलिए तो बोला जाता और किसी लाइट बोलते हैं बाद में जाके वो कुछ भी बने भगवान जो जाने उसके काम जाने गले बात खत्म हो जाए <laughs> क्लेश अविद्या ऐसा नहीं ये तो बंदी बहुत पहले से बांधी फसी पड़ी है ये, आज तक गले से नीचे उतरी नहीं ना बाहर निकल रही है इसे कहते है सब बराबर है इसे एक को विशेष कहू एक को गौंड व्यवस्था हो नहीं सकती है फिर विभाग क्यों उसके जवाब पूछना चाहते तो कहते सत्य में वही थे अर्दांगी कार है सत्य में सब जाता है वो अर्धांगिकार होता है सत्यमेव जवाब नहीं देता तब तो तो तुम्हारा सारी बात सत्य हो लगेगा। लेकिन जब उत्तर तो पता लगता है तेरा कुछ बात सत्य है और कुछ बात गलत है क्या जवाब है किंतु विशिष्टा नाम एवं विचिनाद इसलिए वास्तव में विशिष्टान एसाम राग द्वेष विनिवेश नाम विशिष्टा अस्मिता विशिष्ट राग विशिष्ट द्वेश विशिष्टाभिनिवेश विशिष्टा विच्छिन्ना भाव को प्राप्त हुआ करते हैं क्लेश कारण से नहीं इनकी विशिष्ट भाव के कारण से विभाग हो गया कैसे तो कि किसी के अंदर विशिष्ट अस्मिता सभी के अंदर विशिष्ट अस्मिता ही है उसकी तारित्व था किसने कम अहंकार है किसने ज्यादा अहंकार अहंकार की बिना तो कोई बैठ ही नहीं सकता चल ही नहीं सकता अहंकार तो सभी में किसमें नहीं है कितना निर्भर है कितना प्रभावशाली है वैशिष्टता अस्मता में कितनी है उसी के आधार पर हमें व्यवस्था दे रहे हैं इसके अहंकार प्रसुद्ध है इसका अहंकार तनु है इसका अहंकार जो है विच्छिन्न है इसका अहंकार उदार भाव इस समय में सामने दिखाई दे रहा अहंकार जो उसकी जो तो समझे उदार भाव को प्राप्त अहंकार अब गुरु आगे तो क्या हो जाता है झुक जाता है उस समय समझे इसका अहंकार अब सुप्त हो गया और कभी कभी अपने सहपाठी मित्र डांट फटकार रहे आपस में सब अरे मित्र बोल रहा है मत अनुभाव तो को प्राप्त विचार आ गया ना प्रतिपक्ष की भावना कर दिया मित्र ना बोल रहा है ये मित्र बोल रहा है ये भाव क्या है प्रतिपक्ष की भावना है अत्य आपके अहंकार उसे टकराएगा नहीं शत्रु बोल के तो देखें तुरंत बिगड़ जाएगा मामला उदार भाव में आ जाएगा अहंकार उसका इसलिए अहंकार सभी केंद्र विशिष्ट अहंकार है है लेकिन उसकी जो है व्यवहार काल में किस प्रकार का आपका अनुभव हो रहा हो उसी के आधार पर हमें व्यवस्था देर विभाग वास्तव में इनके क्लेश की तारतम्यता के कारण से नहीं इनके खुद की स्थिति के, के कारण से अस्मिता का अपनी स्थिति है राग का अपना स्थिति है उनके अपनी स्थितियों के वैशिष्टताओं के कारण से ही प्रसाद को हम कह रहे हैं न की इनमें क्लेशत्व का न्यून के कारण से नहीं तथे प्रतिपक्ष भावना तो निवृत्त है तथे स्विंज कांजन इन अभिव्यक्त है प्रतिपक्ष भावना तो निवृत्त जैसे प्रतिपक्ष भावना किया वो निवृत्त हो जाती है अहंकार राग द्वेष सब ठंडे पड़ जाते हैं और लेकिन जहां स्व्यंज कांजन हो गया तुरंत अभिव्यक्त हो जाते स्व मनाता राग द्वेश इनका व्यंजक अभिव्यंजक वे, जो होगा उद, बालक है उद्बोधक है उनके कारण से अंजन कारण ही न अभिव्यक्त अभिव्यक्त हो जाएगा तो इसे तनु भाव प्रसुप्त भाव ये सब चीजें क्या है प्रतिवक्षी भावना के कारण से हो रहा है लेकिन जब ये नहीं होते हैं तो वो आ जाएंगे विच्छिन्न और उदार थ प्रतिपक्ष भावना तो निवृत्ता तथे स्व व्यंजक अंजनीन अभिव्यक्त मैंने स्विषय चिंतनादि कारण लब्ध वृत्ति कहा विषय के चिंतना द्वारा आदि कारण से लब्ध वृत्ति वाले हो जाने का नाम स्व व्यंजकांजनी अभिव्यक्ता स्व हो गया अस्मित आदि उनका व्यंजक का मतलब उनके विषयों का चिंतन संबंधी विषयों का चिंतन असुविधा संबंधी विषय का चिंतन राग संबंधी विषय का चिंतन द्वेष संबंधी विषय का चिंतन, चिंतनिवेश संबंधी विषय का चिंतन करने से उस कारण से जो अभिव्यक्त अवस्था है अशुधा द्वेष द्वेश का उनको विच्छिन्न उदारा कहा जाता है सर्वमी क्लेशा अविद्या वेदा वास्तव अविद्या आदि पांच कह लिया गया है वास्तव में अविद्या के ही भेद है समझ अविद्या का ही काम सर्व एवं क्लेशा ये चार चौका सोलह प्रकार जो क्लेश मान लिए गए हैं आपने के द्वारा वो सभी के सभी अविद्या का ही भेद है कसनात? कैसे ऐसा होता तो अविद्या चतुर्विदा बोलना चाहिए था आपको ऐसे तो कहा नहीं पंच क्लेषा गिनाया कैसा है सर्वेश अविद्यविप्लब है सभी में अविद्या व्याप्त बिना विद्या का अस्मिता नहीं हो सकता बिना अविद्या का राग नहीं बिना विद्या का द्वेष नहीं बिना विद्या का अभिनिवेश अविद्या सभी में सामान्य रूपेण व्याप्त और विशेष रूपे में आपको दिख रहा रा राग द्वेश और अभिनिवेश अविद्या जड़ है और ये आपका डाल फल फूल पत्ती के समान है क्योंकि अविद्या जो है इन चारों में सर्वेश अभिप्लवी ये अविद्या वस्तु आकार्य थे तदे व अनु क्योंकि अविद्या का द्वारा जिस वस्तु के आकार को वस्तु को आकार्य मैंने विषयी क्रिय थे अविद्या के द्वारा जिस विषय को अपना करके स्वीकार कर लिया जाता है जिस वस्तु को विषय कर लिया जाता है तदेव अनुशीदय उसी के लब्धवृति वाले हो जाते उसी के साथ लब्ध वृत्ति वाले हो जाते अविद्या मान लीजिए किसी लड्डू को विषय बना ली अविद्या अविद्यादि आपको कोई डायबिटीज नहीं है तो आपके अंदर उसके प्रति राग होगा कि नहीं होगा हैं आप चाहेंगे खाएं और यदि डायबिटीज है तो आप कहेंगे भाई नहीं उसके प्रति द्वेष हो जाएगा विषय तो वही अविद्या ने एक ही को विषय बनाया है लड्डू को विषय बना लिया और यह लड्डू है पहले ज्ञान हुआ फिर वो मुझे चाहिए ज्ञान हुआ फिर खा लिए तो मैं हो गया ज्ञान ईदम ही मम होता है ममा ही अहम होता है फिर हम से ईधम बना लेते हो ये चक्कर चलते रहते तीसरे कहते यहाँ पर अविद्या जिसको विषय नहीं कर सकती हो उस विषय का बारे में आप कभी अस्मिता राग द्वेष द्वेश नहीं कर सकते कोई चीज आपको दे ये दवाई ये खाओ आपको बुखार है जब तक तो आपको मालूम नहीं है कि ये जहर है तब तो तक तो आप क्या करेंगे उसे देश करोगे क्या नहीं कहूंगा ऐसा नहीं बोलोगे बहुत अच्छा आपने बड़ा अच्छा काम किया आपने दे दिया तो बहुत बढ़िया हुआ लोगे बड़ा प्रेम से खाओगे क्या आपके अंदर भाव उसके कहा आपके अविद्या ने उसको विषत्व ग्रहण नहीं किया है औषधित्व ग्रहण कर लिया जब तक आपकी अविद्या औषधित्व न उस वस्तु ग्रहण नहीं करेगा तब तक आपके अंदर उसके क्या होगा हो सकता है जा रहे दिमाग में आ जाए संशय भी आ जाए तो आप ना राग और द्वेष करोगे उसको नहीं, नहीं, नहीं बाद में ले लेंगे रख दो बोल दो संशय है ना अंदर में पता नहीं क्या लाके दे रहा है ये तो इसीलिए ये सब चीज अविद्या जिसको विषय करती है उसी विषय को लेकर आपके अंदर या तो अस्मिता हो गया तो राग हो गया तो द्वेष हो गया तो अविनिश हो अविद्या शरीर को भी विषय बना लेना छोड़ देवे ना तो शरीर को लेकर के भी आपके रश्मिता आगत नहीं होगा लेकिन अविद्या इसके बिना चलती नहीं अविद्या जो है इस शरीर को लेकर के चल रही है शरीर अधिष्ठित होकर सारा काम करती है स्वयं शरीर को बना लिया है और इसमें बैठ करके आपको नचा रही है इधर कहते हैं कि यद अविद्या वस्तु यद वस्तु अविद्या आकार्य मतलब तदेव अनुच्चर उसी का जो अनुगम्य थे लब्ध वृत्ति क्लेश जब उसी विषय को लेकर वृत्ति लाभ कर लेते हैं कोई न कोई वृत्ति लाभ हो ही जाता है चाहे स्मिता कार वृत्ति हो जावे चाहे रागा कर वृत्ति हो चाहे द्वेशा कर वृत्ति हो चाहे अभिनिवेशा कर वृत्ति हो विपर्यास प्रत्येक काले उपलब्ध क्यूँकी इनका अनुभव होता ही है विपरयास का ल में विवेक ख्याति हो जाए ब्रह्मानुभूति हो जाए वेदांत विज्ञान सुनिश्चित जब हो जाए उसके बाद नहीं होने वाला ये सब विद्य हृदय दृष्टि बराबर उसके बाद में कहा से सब होगा यह सब उसी समय तक है जब तक आपके अंदर आत्मा अनात्मा का विवेक जागृत नहीं हुआ इसे विपर्यास प्रत्येक काले उपलब्यंत इस प्रकार से क्षीयमाणाम चाविद्या अनु क्षीयंत इसलिए जैसे अविद्या नष्ट हो जाएगी तो उसके साथ साथ ये भी नष्ट हो जाएंगे जब तक अविद्या है ये सब है अविद्या के कारण से विपर्यास है महाराजा विद्या के कारण से परेश विद्या क्या है? है उसका तो लक्षण बताइए तत्र विद्या स्वरूप इसलिए अविद्या का स्वरूप जो है अतस्विन तदबुद्धि रेव अविद्या कोई अभ्यास अभ्यास विद्या अविद्या ये माया ये सब एक ही चीज है अतस्विन में तदबुद्धि हो जाना जैसे नीचे दी रहा है अनित्याशुजुख का अनात्म ित्य शुचि सुखात्म ख्या अनित में नित्य की आशुची में का ख्याति अशुचि में शुचित ख्या में सुख का ख्या और अनात्मा में आत्मा की ख्याति होने का नाम अविद्या है नाविन में त्य में नित्य ख्याति क्या है वो भी समझा रहे अनित्य कार्य नित्य ख्याति है तद्यता पृथ्वी इति हैं हैं पीढ़ी चल रहा है इतने पीढ़ियों से बोलते ना लोग ये हमारी खेती थी हमारी बगीचा है कोर्टो में लड़ेंगे बढ़ेंगे अरे पृथ्वी पृथ्वेदन प्रलय होगा समाप्त होने वाली है तो आज झंझट में पढ़ रहे हो आपना शांति भंग कर ले कोई लाभ नहीं ये समझता है नहीं क्यों क्यों पृथ्वी को नित्य इसलिए एक इंच जमीन के लिए एक दीवार का टुकड़ी के लिए भी कोर्ट में लड़ाई हो जाएगी ये हमको हमारा दीवार है तुमने कैसे तोड़ दिया ये सब की महिमा है इसलिए कहते कि देखो कि ध्रुआ प्रति समझता है वो हर आकाश को भी नित्य समझता है स्वचंद्रदार का देउर भी ध्रुआ चंद्र तारादी के सहित जो आकाश मंद दिख रहा है यह भी नित्य है मान रहा अमृता दिब कसि की देवता अमर होते हैं ये भी मानना उनके नेतृत्व तो मानना ये सब वास्तव में विद्या है क्योंकि ना देवता अमर है न आकाश ही नित्य है ना पृथ्वी ही नित्य है तथा अशुचौ परम भी भत्से का ये तो भयंकर दृष्टांत देंगे अशुचौ परम भी भत्से केवल अशुद्ध ही नहीं महाभयंकर भयानक है अत्यंत खतरनाक चीज है ऐसी चीज में आप पवित्र श्रेष्ठ सुंदर बहुत अच्छा मानते हो किसको अपने अपने पत्नी को उपंच <laughs> कहा, कहा? दृष्टान दे को भेज देकिन कैसे होता है ये इसकी भी चार प्रक्रिया है चार की पांच है हा? एक दो तीन चार पंच पांच देखिए स्थानीपस्तंभा निधनादी का पंडित विदु स्थाना नंबर एक स्थान कौन है गर्भ स्थान से तात्पर्य माता का गर्भ जहां पर मूत्र युक्त जरायु है, उसके स्थान से हम अत्यंत अशुद्ध है ऐसे जगह रह कर आए हो और पवित्र अपने आप को कैसे मानते हो और भंगी एक बार हाथ थोड़ा डाल देते चैम्बर में रोजा पवित्र है वो चुना नहीं और आप तो चैम्बर में ही थे तो से निकल आए हो अरे चैम्बर में हाथ ही डाल रहा है खुद तो नहीं गया और आप चैंबर में रह कर निकले हो और फिर भी अपने आप को पवित्र मानते हो सूची को सूची मानना तो रेत, वीरिया रेत ये भी क्या है अशुद्ध इसलिए तो जब कभी भी आपका स्वप्रदोष हो जाए तो आपको क्या करना पड़ता है शुद्धिकरण करो जिनो बदलो अनेक प्रक्रिया है ना उसमें करनी पड़ेगी स्त्री को भी जब तीन रजस्वला हो जाती पवित्र छुना नहीं दूर रहो दुर्गालक तो बिठा देते हैं ये सब क्यों क्योंकि वो रज भी अपवित्र है रेत भी अपवित्र है रेत उसको अपवित्र मानते हो धीरे को पुष्ट करने के लिए दुनिया भर दवाईया खाते हो अरे अपवित्र को पुष्ट करने नहीं चाह रहे हो है? और उसके रज स्वला बिगड़ेगी तो दुनिया भर दवाई खाएगी तीन दिन ही होना चाहिए ज्यादा ना हो कमजोर हो जाऊंगी ये सोचती है वो तो दोनों में हाल है तो असुचि को सूची मान करके हम उसके पीछे लगे रहते हैं इतना ही नहीं और बी जात उपस्थम भात उपस्थम भात भुक्तानंद संघात भाव खाए हुए संघात भाव की प्राप्ति हो रही है ना इसलिए खाए पदार्थों में आपकी बुद्धि बनती शुचित्व का ये बहुत बढ़िया बना हुआ है बड़ा पवित्र है, है कि नहीं क्यों खाके हम तगड़े रह सकते हैं तो भुक्तों के संघात भाव के प्राप्ति को देखता हुआ बाह्य अन्न आदियों में शुचित्व की जो भ्रांति है वास्तव में सूची है वास्तव में सूची कैसे है सूचित थे अंत में सूची भाव को प्राप्त हो ही रहे हैं। तो बीच में शुचित कहां से आ गया उसमें आदव आदो अंत ना वर्तमानी पित्व था पहले क्या था बीज था बीज को आपने बो दिया और गोबर डाल दिए ना खाद डाल दिए वो सब क्या है अब चीजें हैं गोमूत्र उसमें डाल दिया सब कुछ डाल दिया, दिया उस खेती में चला गया अब उससे जो पैदा हो गया बढ़िया सुंदर फूल वो भी अब वो बड़ा श्रेष्ठ है बहुत अच्छा है पैसे से खा देखा खरीद के खाएंगे खा करके जो है फिर क्या होगा अंत में वो हाँ पाकिस्तान जाना पड़ता है फिर वह शिक्षित भाव को प्राप्त कर गया ना फिर क्या रह गया पहले असूचि था अंत में असूची बीच तो में शिक्षित्व की भ्रांति हुई कि नहीं हुई तो भी लेना बात औपष्ट निस्संदना के कारण से भी शरीर अत्यंत शुचि है है ना पसीना कि नहीं होता है इसे दुर्गंध आता है शरीर में बार बार साबुन लगाना पड़ता है किसने आज तक गिना नहीं आपने कितने साबुन घिस चुके हो किस अकाउंट तो है कितने साबुन लगाए अब तक जन्म से लेकर कितना तेल लगाया हो कितनी पीपा घी पी गए कितने बोरिया चावल खा गए पता ही नहीं है और फिर भी इसको रोज नहरा पड़ता है रोज पवित्रता की भावना करते हैं सोते तो है, फिर अपवित्रता की भावना होती है फिर नहाते हैं पवित्रता की भावना के लिए ये चक्कर चलते रह रहा है अतवे शरीर प्रस्वेद आदि जो निस्चंदन है इनके कारण से भी अशुचि है निधनादपी मरने के बाद पूछ पूछना नहीं सीधे बाहर पहले वरांडे में फेंक देते हैं <laughs> इसको अंदर पैर दबाते बाहर अंदर संभालते रहे बड़ा खाट के बढ़िया सुंदर ढंग से जहां देख मरिया बस तो काम खत्म तुरंत खाट से नीचे डाल दे बाहर एकदम वरान्डे में अंदर रखना नहीं अपवित्र है ये शरीर निधनादपी छठा कुछ मानते कायम आधे सौचकता ये शरीर में आधे शुचित के कारण इन सब कारण के अशुचित्व का कारण है और आधे शुचित्व है अतुचि में शुचित आधान से जन होने के नाते पंडित लोग इसको अपवित्र ही मानते हैं पंडित इसलिए पांचवा हेतु मान रहे हो पांचवा विपरीत है इसलिए पांचवी हेत्व है अशुचित्व का अशुचित्व पांचवी हेत्व है उसमें शुचित्व जो है आधान से आता है इस शरीर में ये बात कहा जा रहा है इसे स्थानात कायम अशुचम शुद्धम उपष्टम कायम अशुद्धम निश्चंदनाद कायम अशुद्धम निदनाद अशुद्धम इन पांच क्षेत्रों से काय अशुद्ध अशुद हुआ अब उसमें आप क्या कर रहे हो आधेश औचतम नहला धुला करके इसको बढ़िया तलग तुल लगा करके आप इसको पवित्र बनाते हो रोज ही ये धंधा बना हुआ है हर एक दिन भी इसको पवित्र नहीं करो आपका ही मन खराब हो जाता है तो मन ने ये भ्रांति फसा पड़ा है ना बिना नहा ये पवित्र नहीं होगा बचपन से संस्कार डाल दिया गया और शेर है है सुअर नहाते ही नहीं है हा भले उनका अपवित्र मान उनसे पूछो तो कहेंगे ये, ये हम अपवित्र हैं वो तो कहेंगे हम पवित्र हैं ये उनको बात करने का अवसर दिया जाए वो तो यही कहेंगे वो तो आप लोगों की भ्रांति से परेशान होकर के मौ मौन हो गए हैं वो सब आपका पाप बेईमानी छल कपट सब देख करके परेशान हो गए वो तब ने सोचा सारे पेड़ पौधा पशु निर्णय ले लिया इन मनुष्यों से बात नहीं करता करती घटिया लोग इधर बात नहीं करते विचार तो नहीं तो उनसे पूछो तो बहुत अच्छे लोग हैं ये तो संत कुमार की कहानी आप थी ना इस बार पार्वती माता ने जो है अभिशाप दे दिए संत कुमार आदि की बस शिवजी पार्वती आ रहे थे प्रणाम नहीं किया है, है, है? शिवजी तो तो भी समझ नहीं है इसलिए उन्होंने भी कुछ नहीं बोला तो पार्वती को गुस्सा है कि देखो मेरा पति देव महान है और इनका अपमान कर रहा है ये छोकरे छोटे छोटे ऊँट हो जाओ ऊंट जैसे खड़े है ना यू करके ऊँट हो जाओ बड़ा शिव जी को बुरा लगा रहे इतने महान ब्रह्मज्ञानी इन्हें ब्रह्म ज्ञानी लोगों को अब कुछ कहे नहीं चुपचाप चले गए चले जाने के बाद जो है फिर साल भर बाद छह महीने बाद कभी लौट वापस उसी रास्ते से और पार्वती को देखे तुमको याद है हाँ यहाँ क्या क्यों नहीं तो संत मारा इतना हाँ तो पूछ तो लो तुम्हारे बच्चे है तुम तो महा माया हो तुम्हारी संतान तुम बात तो करो उनसे पूछा कैसे लग रहा है अभी दंडता छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे महाराज माता माताजी बहुत अच्छा है हमें ऐसे ही रहने दो कभी क्यों अरे तो जनऊी था, था नाना पड़ता था लवुशंका लंगोटी धो बड़ा आप बहुत अच्छा इतना बढ़िया है खड़े खड़े मुद्दों तो बोल को बोलेगा बट करो अच्छा <laughs> तो ये भाव है कि आप उसमें पहुंचो तो आपको वही अच्छा लगता है इससे ज्यादा अच्छा लगे ज्यादा झंझट लगता है ये अपने अपने भावना की कहने का तात्पर्य है शरीर तो अत्यंत शुद्ध है इसमें कोई संशय नहीं है उसमें शौचत्व को ऊपर से आधान करते शुद्धत्व को आधान करते हैं इसलिए पंडित लोग इसको अशुचि में विदो अशुच शुचि क्या है अशुचिभूता शरीर में शुचि ख्या हो जाती है इसका सुनिष्टांश समझाते हैं नने नवे शशाक कमनिया यम कन्या मध्यमृता अवयव निर्मिता इव चंद्रम विव ज्ञाते नीलोत्लपत्री हावगर्भाभ्याम लोचनाभ्याम जीव लोकम आश्वास यीवीती आ बताओ कहाँ वो कन्या और उसकी उपमा कहाँ से कर दिया आपने उस कन्या को देख करके लड़की को देख के बोल रहा है नवाई वाख लेखा ऐसी दिख रही है बस अभी दूध की चंद्रमा का जैसे खिली हुई दूज की चंद्रमा की तरफ पतला पतला सोचना सुंदर सा बस ऐसे दुबली पतली बड़ी सुंदर है और कैसी है कमनिया हा हा कामना करने लायक अपनी पत्नी बना लेने लायक है ऐसा सोचेगा कन्या यम कन्या नवइव शांखलेका कमनिया मधु अमृता वैव निर्मितायव ऐसा देखने में कोमल और लग रही है मानो मधु और अमृत के आयोन से निर्मित मखन की है ये तो <laughs> मोम की गुड़िया ऐसे बोलते ना मोम की गुड़िया बोलते हैं <laughs> और चंद्रमित निष्ता मान लगता है चंद्र से निकल आ रही है इतनी सुंदर है ऐसा है। पलप, या ताक्षी। नील कमल के पत्तों के सदृश विशाल आंखों वाली है ये हाव श्रृंगार रस और लज्जा आदियों से लीला मैं आंख है इसके अत्य चंचन आप देखते रह जाएंगे उसमें तो पूरी देख लेती है आप अब उसके चेहरा नहीं देखे होंगे ना उतने में उसकी आंख इतना तेज बिजली से भी तेज से भागती है ऊपर से नीचे आपको पूरा देख लेती है ये अंग विशेषता औरतों की औरत तो, और तो की इसी विशेषता के लिए उनको बहुत महत्व दिया गया है कितना तो जल्दी वो सब कुछ आंकड़ा लगा लेगी आप एक आदम को देख के सोचते रह जाते हैं इतने में वो ए टू समझ लेते हैं इसलिए कहते हाव गर्भाभ्याम लोचनाभ्याम गर्भ से हाव से पूर्ण हाव भाव से परिपूर्ण लोचनों के द्वारा मानो जीवनों का मश्वास यंती व इस जीवात्मा को मन आश्वासन कर रही है मैं तेरे को बड़ा सुंदर ढंग से प्रेम से संभालूंगी तुम्हारा सारा काम संभालूंगी तुमको भी संभाल लूंगी वास्तव संभाल लेती है, है। सब कुछ छीन लेती है वो आदमी एकदम खिलौना कुछ करना नहीं क्या करते आज का कर दौर दुर्द सा हो गया सारा तंखा आके सीधा पहले उसके हाथ पे दे देगा ऐसा लट्टू बन जाते मूर्ख मुझे नहीं आता है पूरा आतंखा उसके हाथ में दे देता है बाद उसी से मांगते रहेगा पांच रुपया दे दो रुपया दे दो देखो मंदिरों में भी आते ना यार वो पत्री से मांगेंगे आठ आठाना डाल तो एक रुपया डालो वो कहेगा नहीं चारणा दो <laughs> चारना डालेगा आदमी का है, है? सब ये भ्रांति के कारण कहा कन्या कश्य केना भी संबंध बताओ कैसा है ये शरीर और इस शरीर को लेकर किस किस के साथ तुलना करके कमल पत्र के साथ चंद्रमा के साथ शशिखला के साथ किस किस के साथ तुलना करके जो है उसको अपना लेता है मूर्ख है हैं तो कहते हैं कश्य केना भी से संबंधा ये अत्यंत अब मान लो किस को इतना सुंदर मान है उसको कोड़ हो जाए तो छुएगा क्या वो भागेगा दूर <laughs> इसका तो निश्चित है वो शरीर कितना भीभत्न फिर भी जो है उसका पीछा भागता है उस अशुचि में शुचित्व बुद्धि के कारण अशुचि अविद्या ही है यह तीन अपुण्य पुण्य प्रत्यय तथा तो अनर्थ अर्थ प्रत्यय व्याप्ता इसी प्रकार सब लेना ले अशुचि में शिचिक कोटि में ही ये सारी चीज को लेना पड़ेगा अपुण्य में पुण्य की भ्रांति हो रही है आपको अनर्थ में अर्थ की भ्रांति होती है ये सब अविद्या का ही स्वरूप है तथा तो दुख के सुखक आगे बताएंगे पूरा ब्रह्मांड पूरा संसार दुख रूपी का दृष्टि से यहां जिसको आप सुख समझते हो वो भी दुख ही है इसलिए दुख में सुख की भ्रांति सबको हो रही है दुख में ही सुख की भ्रांति सबको है कि सब कुछ दुख है यह आगे सूत्र में आने वाला है इसी दूसरे पाद का पंद्रवा सूत्र में कहेंगे परिणाम ताप संस्कार दुख के गुणवृत्ति विरोधाच दुखम एवं सर्व विवेकि विवेकी के प्रति परिणाम ताप और संस्कार दुख कौन से परिणाम ताप संस्कार दुख कौन के कारण तथा तो गुणवृत्तियों में परस विरोध होने से गुणवृत्ति विरोधाच्य गुणवृत्तियों गुण का पर विरुद्ध एक सात्विक राशि के, के तामसिक वुरुद है ये तीनों परस्पर विरुद्ध है विरुद्ध होने के कारण से एक कभी सुखरूप नहीं हो सकते एक थोड़ा बढ़ गया नहीं दूसरे दो लग तो लग जाव ही है ना एक थोड़ा आगे बढ़ रहा हो तो टांग खेचो सब मिल करके उसको आगे मत पड़ो कोई अच्छा पढ़ रहा है पढ़ने नहीं इसको बिगने डालो जाके कंप्लेन दे देंगे उल्टा सीधा और उसको फा देंगे सेवा में किसी काम में और उसको जो पढ़ने का टाइम होता तो है उसी पढ़ने का टाइम उसको सेवा दे देंगे क्या करेगा वो पढ़े खराब कर दी ऐसे ऐसे दुष्टता होता है विश्व तो आश्रम से कहते थे महात्मा बड़ा अच्छे संत थे बहुत बढ़िया पढ़ते थे हवा जा शिकायत लगा लोगों ने यह सबरे सबरे चला जाता है तो यहां तो साढ़े सात से चलता था एक घंटे के ऊपर आ जाते थे नौ बजे ड्यूटी में पहुंच जाते थे तो अपनी सेवा में वो अब वो सहन नहीं हुआ लोगो ने जो है उसको भला दी शिकायत और उन्होंने बुलाया उसको आज से आपको निर्माण विभाग में डाल दिया निर्माण विभाग में तो छह बजे जाते मजदूर सात बजे जाते मजदूर क्या करे और मजदूर हाजिरी लो वो हाजरी में चक्कर है उसको सात बजे रहना और सात बजे से आठ बजे तक वहां हाजिरी है और सब काम धंधा सारा सामान दे रहे सब दे रहे तो वो कहां जाएंगे पार्टी पाठ पाठ छोड़ा दिया उसका तो ऐसे ही लोग ज्यादा कि दूसरे का प्रगति शान नहीं होती क्यों आप पे सत्य गुण है उसमें तम गुण है ना गुणाना वैषम विरोधा गुणों का प्रसुर विरोध हो गया और अपने बर्बाद कर दिया आपको सत्य गुण को दबा दिया तम गुण और रजगुण वाले जो होते हैं यही लोग आप साप्तिक गुण वालों को परेशान करते इसलिए पहले बोल दिया ना करुणा मुहित तो उपेक्षा पहले बोल मैत्री करुणा मोहित उपेक्षा साधना बता चुके हैं ऐसे लोगों से तो उपेक्षा करके अलग होना पड़ता है लेकिन कहाँ तक करें कई बार ऐसे बताने दृष्टान्त में उसमें तो कितना भी उपेक्षा करेगा उसको तो ड्यूटी बदल गई ना उपेक्षा करके भी क्या फायदा वहां उसको भी अंदर रजगुण में घसीटी दिया नतीजा ये वो आज अग वो तो पढ़ नहीं पाया कुछ भी उसके बाद ऐसे ड्यूटी पर ड्यूटी में फंसे गए इसीलिए भी भाग्य भी साथ देने पर ही बनता है नहीं तो आपकी सात्विकता रहे रजोगुणी तमगुणी चारो तरफ बहुत है जो आपको बिल्कुल भड़का देंगे भगा देंगे पहले एक ब्रह्मचारी था यहां। जो भी मेरे पास आ उसको भड़का देता था उल्टा उल्टा बोलता था हरी इनके पास में रहते हो वो नहीं मालूम बहुत गुस्सा करते है कभी भी निकाल देंगे रोटी भी नहीं देते दिन रात तंग कर देते सेवा लेते जब देखो तब घंटी बजा देते हैं तो भरोसा नहीं इनका बहुत विचित्र है इनके पास नहीं रहना कमाल आदमी। तुम खुद नहीं रह सके दूसरे को नहीं रहते है ऐसे ऐसे विचित्र लोग होते भड़का देते खुद रजोग होनी है अंत में राय ऋषे से छोड़ के भाग्य खुद ही क्या कर अंत्य हो बेचारिशेश चला गया। तो ऐसे दुर्दशा उनको खुद का भी होता है कर्म का फल तो मिलता ही है ना कितरों कितरो जीवन बर्बाद करोगे अंत में भी खुद की जीवन बर्बाद होनी है यह विवेक जगता नहीं कारण ये है गुणवृत्ति विरोधा अच्छा गुणवृत्ति विरोधा दुख कम एवं सर्विवेकिया कर्म कर्म सुधारो भाई तो करो रहा हूं मैत्री करुणा मैत्री तो के आधार पर व्यवहार को सुधारो अपना जितना पुण्य कर्म करोगे जितना दूसरे चाहे जितना भी हमें तंग करें उसकी सद्भावना रखो उसके पर हमने उसको कभी मना नहीं किया आने जाने के लिए न पढ़ने के लिए हमें मालूम था उसके सारी गतिविधियां मालूम है कहां कहाँ जाता था क्या क्या करता था कितना विरुद्ध में करता था विरुद्ध लोगों को भड़का विरुद्ध प्रचार भी करता था लेकिन हमने कभी मना नहीं ट में आता था और यह भी नहीं है कि वो शंका पूछे उसे जवाब नहीं देंगे अन्य विद्यार्थियों के जैसे उसके साथ व्यवहार था वो भी शंका पूछेगा उसके प्रेम से उतनी जवाब मिलेगी अपने कर्म ठीक रखो उसका कर्म उसके साथ है ना हम क्यों बिगड़ेंगे गलत यहां हो जाता है अगला बारे मालूम हो गया हमारे विरोधी है तो तुरंत शत्रुभावना आ जाती है ये नहीं आना चाहिए शत्रुभाव आ गया तो आप भी अपने साथ चले गए अपने साथ खत्म कर लिया वैसे क्यों करना भले आपका विरोधी है कोई बात नहीं आवे तो सत्कार करो सम्मान करो चाय पानी पिला, तब पता चलेगा आपके पेट में कितना दर्द है इन यही आकर व्यक्ति विफल होता है साधन विफल हो जाता है हमारा शत्रु भी क्यों ना हो उसको साथ देना चाहिए स्वर्य का अवसर दो बारम अवसर दो कितने बार लुड़केगा कभी ना कभी तो खड़ा हो जाएगा कल कभी न कभी आएगी ये भाव रख करके चलेंगे आपकी रास्ता आगे बढ़ेगी जो आप अवरो बनाए अवरोध बना है वो स्वयं ही हट जाएगा इसीलिए पहले वहां था मैत्री कुरुणा मृत्यु उपेक्षा लेकिन कभी वहां पर नहीं कहा कि द्वेष करो बल्कि द्वेष को क्लेश में रखा है जो क्लेश कारक है इसको कहीं नहीं गिनाया लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना व्यवहार की तो शिक्षा है वो उस सूत्र में तो केवल व्यवहार करने की शिक्षा दिया गुणवृत्ति विरोधों के कारण से जो परेशानी होती है किसके साथ तब तो कैसे व्यवहार करना चाहिए वही शिक्षा दे रहे हैं मैत्री करणा मैत्रोपेक्षा निचार प्रक्रिया से व्यवहार करते रहो आपकी अपनी साधना सफल होगी और बाकी का भगवान पर छोड़ दो उसके तो ठेका लेके आए हैं क्या सभी का मुक्ति की ठेका आप ले रखते हो तो फिर उसका टेंशन आप लीजिए अपनी खुद की मुक्ति नहीं हुई तो दूसरे की मुक्ति का सोचना भी बेवकूफी है, है? इसलिए अपनी साधना को ध्यान दो अपनी व्यवहार को ध्यान दो अपने को सुधारो बाकी जैसा सुधरा है नहीं सुधरा है वो जाने इसलिए हम बार बार कहते साधक से महास्वार्थी इस संसार में कोई नहीं होता साधक महास्वार्थी है लेकिन उसका स्वार्थ जो है जगत का कल्याणकारी स्वार्थ होने से स्वार्थ के रूप में नहीं लिया गया इतना अंतर है क्योंकि उसका जो स्वार्थ है किसी के लिए भी हानिकारक नहीं है बल्कि उसे सबका कल्याण ही होना है एक साधक मुक्त हो जाता है उस मुक्त के कारण से उसकी सन्निधि के ऐसे ही सब कुछ सुधर जाता है अनंत को लाभ हो सकता है इसे उसके स्वार्थ जन के अ कल्याणकारी नहीं होने के कारण से उसका स्वार्थ कोटी में नहीं लेते उसको परमार्थ बोल देते क्या कर रहा है परमार्थ कर रहा है साधना कर रहा है भजन कर रहा है यदि भी वो परमार्थ को छोड़ करके समाज सेवी में बन जाए राजनीति में चला जाए तो एक दिन जेल पहुंची जाता, आप तो रहे हैं। <laughs> इसलिए अपना स्वार्थ में रहो पहले अपना मुक्ति को देखो वही सबसे बढ़िया होता है इसलिए आपका कहना है गुणवृत्ति विरोध अच्छा सर्वम दुखम इसे विवेकी का दृष्टि से गुणवृत्तियों के विरोध होने के कारण से सब कुछ पूरा संसार दुख तथा ही है तुखमयी संसार में भी जो सुख ख्याति अविद्या सुख्या होने का नाम अविद्या है तथा तो अनात्म इत्यादि